होती नहीं नंद जी महाराज स्वयं गए अब ये कथा थोड़ी सी मेरी बढ़ा दी गई नंद जी महाराज स्वयं गए और श्री रोहिणी से कहा रोहिणी जी आज हमारे यहां पत्थर पर दूब जम गई आज पत्थर पर दूब जम गई है वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न हो गया आज उसका उत्सव है हे देवी आप भी चलो मेरी प्रार्थना है कि आप भी चलो रोहिणी प्रसन्न हो गई मेरे पति के मित्र के यहां पुत्र पैदा हुआ है प्रसन्न हो गई रोहिणी जी ने कंधे पर बलराम जी को यम करके और चली जब से बलराम जी उत्पन्न हुए हैं खुशी तो बहुत है लेकिन दुख बहुत बड़ा है कि जब से पैदा हुए उन्होंने आंखों से कभी देखा ही नहीं आंखें कभी खोली नहीं आंखें कभी खोली नहीं श्री जी जब गई नंदनंदन का दर्शन करने के लिए यशोदा के लाडेले लाल का दर्शन करने के लिए जब गई एक अद्भुत तमाशा हुआ सी यशोदा नंदन करवट बदल करके और श्री बलराम जी की ओर भगना चाहते हैं और बलराम जी कंधे से मुंह उठा करके और श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं और श्री श्री श्री श्री बलराम जी की आंखें एकदम खुल गईं और उसमें ढेर सारे आंसू निकल गए और टकाटक तक दोनों एक दूसरे को देखने लग गए कृष्ण ने कहा दारू दादा आपको देखने के लिए हम तरस तो रहे थे आंखों की भाषा में बात आपको देखने के लिए हम तरस रहे थे श्री बलराम जी ने कहा कृष्ण ने तुमने बड़ा बना करके मुझे पहले भेज दिया लेकिन मैंने तुम्हारे बिना संसार नहीं देखा हमने तुम्हारे बिना दुनिया नहीं देखी है हे hey कृष्ण मुझे डर है अगर तुम्हारे बिना मैं संसार को देख लूंगा तो माया मुझे व्याप्त हो जाएगी और तुम्हारे साथ में दुनिया को देखूंगा तो मुझे माया व्याप्त नहीं होगी भगवान कहते हैं कि जौराउर अनुशासन पाऊ नगर दिखाई तुरत लय आऊ महर्ष ने कहा कि रघुनंदन खाली दिखाना मत देखना भी खाली दिखाने में मत रह जाना देखना भी क्या क्यों मन में तो तुम्हारी भी है मन में तो तुम्हारी भी है, है न इसलिए जा देखिया वह नगर सुखनिधान दो भाई अकरल सबके नयन है सबके नयन इन नयन का मत यहाँ नयन शब्द का प्रयोग बड़ा बढ़िया है पण धातु से नयन की निष्पत्ति होती है भाव कि जब तुम जाओगे तो ये सारे मिथिला वासी तुमको अपने आंखों में लेकर के बिल्कुल कर कर लेंगे भीतर कर लेंगे भीतर इसलिए नगर दो भाई सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए महाराज भगवान ने नगर दर्शन किया है इस नगर दर्शन के पूर्व श्री गोस्वामी जी ने आठ पंक्तियों में भगवान का श्रृंगार किया है मैं केवल दिशा दे रहा हूं आठ पंक्तियों में भगवान का श्रृंगार किया है और छ दो में इसका बड़ा विचित्र वर्णन किया है मैं इस प्रसंग को आपने मामा जी से बहुत बार सुना होगा मैं तो इसको प्रणाम करके अंतिम दोहा का पाठ कर रहा हूँ अर्थवित सुमन सुमुखी सुलोच जहा जहा जहा बंधु दो तहा तह परमानंद सखिया हृदय में प्रसन्न है सुमन फूल बरस रही ये फूल बरसने का भाव ये फूल बरसने बर, बरसने का भाव हे चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के लाल हम आपका अपने नगर में स्वागत कर रही हैं एक दूसरा भाव आपके चरण इतने कोमल हैं कि हमारा हृदय सचा रहा है इस भूमि में पड़ते हुए इसलिए पुष्प वर्षण करके मानो भगवान के भगवान के फूलों के लिए भगवान के लिए सुंदर रास्ता बना व्यवस्था फूल का वर्षण किया सियाराम अभी बहुत बढ़िया भाव बता रहा हूं रसिकों के लिए ये फूल वर्षण क्यों किया एक तरह का फूल नहीं है कई तरह का फूल है एक तरह का फूल जो सवेरे ही खिलता है कि कल सवेरे आना दूसरे तरह का फूल पुष्प वाटिका में आना तीसरे तरह का फूल जिसमें जुगल जोड़ी है कि श्री सीताराम का प्रथम मिलन हो जाएगा ही बड़ सही सुमन सुमुखी सुलोचने वृंद जब भगवान माली के जो पुष्पाटिका में जाते हैं और मालियों से पूछते हैं चहु देसी चित्ता पूछ मालीगन मालीगन से पूछते हैं तो क्या पूछते हैं कि पूर्व बालक पूछ के आयूं मैं भ्रमो मन आई छई तो नहीं बरसाई के फूल जनाई के नेह सखिया विष बीज बही तो नहीं पूजन वाली मही पति की बगिया मह भूल गयी तो नहीं गिरिजा पद सिया इत आई के लौटी गई तो नहीं हाजी तो सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जहा जहा जहा बंधु दो तहत परमानंद अब महाराज जब भगवान जनकपुर में सुंदर सदन के फाटक से पहले निकले तो पहला नागरिक कौन मिल रहा है बहुत ध्यान दीजिए पहला नागरिक भगवान को कौन मिल रहा है सुंदर सदन के फाटक से निकलने के साथ कोई योगी नहीं मिला कोई मुनि नहीं मिला कोई यति नहीं मिला कोई ज्ञानी नहीं मिला कोई बैरागी नहीं मिला कोई सखी नहीं मिली निकलने के साथ सबसे पहला मिलन बालक बालकविंद देखी सोभा लगे संगे लोचन मन लोभा सबसे पहले जनकपुर के बालक ने और इन बालकों ने बड़ा आस्वाद लिया है इतना स्वाद लिया है महाराज मेरे पास समय नहीं है मैं जब कथावाचक था तो मैं इस प्रसंग को दो तीन दिन में कहता था एक एक घंटा बड़ा स्वाद लिया है बालकों ने बड़ा स्वाद हाँ निजे निजे रुचि सब ले बुलाई भाई भगवान से ऐसे की। बहुत आनंद लिया फिर भगवान ने कहा सुनो तुमको अपने माँ बाप का डर नहीं है इतनी देर से हमारे साथ हो हमको तो अपने गुरुजी का डर है हम तो अब जाएंगे हम तो अब जाएंगे हमारे गुरुजी का डर लग रहा है हमको, हमको देरी हो गई बालकों ने कहा कि रघुनंदन तुम अनुशिष्ट हो तुम राजकुमार हो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो इसलिए तुमको डर लग रहा है हम भी जनकराज के नगर के निवासी हैं हम भी मर्यादा में रहते हैं हमको डर कम नहीं है लेकिन हे रघुनंदन तुम हमको छोड़ जाना चाहते हो और हम तुम हम तुमको छोड़ के कभी नहीं जाना चाहते हमको डर भले ही हो माँ मार दे पिता मार दे निकाल दे घर से बाहर चले जाएंगे लेकिन तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं जनकपुर की बच्ची जिस जनकपुर की बच्ची इतनी बढ़िया है वहां के लोग कितने अच्छे होंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे राम जी क्या अच्छा ज्यादा कि विदा बालक अब इसमें बड़े बड़े पद हैं महात्माओं बनाए हुए हमको याद भी है दो चार लेकिन मैं प्रणाम कर रहा हूँ श्री राम जी सबको भगवान ने विदा किया भगवान के पास महर्ष विश्वामित्र के पास आए और बड़े डर के आ रहे कि देरी हो गई है सभय सप्रेम प्रेम विनीत सकुच सहित दो भाई गुरु पद पंकज ना सिर बैठे आय सुपाय महर्षि विश्वामित्र का रहुनंदन विलंब हो गया है जल्दी करो संध्या करो संध्या करो वो गुरु ही नहीं है जो अपने शिष्य को संध्या करना नहीं सिखाता मैं उस गुरु को लानद देता हूं जो गुरु अपने शिष्यों को संध्या करना नहीं सिखाता सज्जनों जो व्यक्ति संध्या किए बगैर रहता है जो द्विज संध्या किए बगैर रहता है अपना द्विजत्व तो नष्ट कर देता है जो ब्राह्मण बगैर संध्या के रहता है तीन दिन में उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है संध्या किए बगैर कभी मत रहो कभी मत रहो सीखो संध्या हम तो कहा करते हैं? संध्या सीखो संध्या नहीं सीखोगे तो तुम, तुम कुछ नहीं आएगा हाँ संध्या सीखो गायत्री सीखो हु? संध्या जरूर करना चाहिए मुनि दीना सबही संध्या वंदन कीना सब ही संध्यामित्र जी, जी महाराज देखो हमारे मुख से इधर उधर वशिष्ठ विश्वामित्र इधर उधर कभी कभी राम को रावण निकल जाता रावण को नाम निकल जाता जान के नहीं कहता निंदा मत करना मेरी है ना तो हो जाता है तो उसको क्षमा करना है ना सो राम जी क्या बोला मैं विश्वामित्र जी विश्वामित्र जी विश्वामित्र के सौभाग्य देनिबर सैन कीन तब जाई अलगे चरण चापन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई क्या सौभाग्य बार बार अच्छा जाओ लाल जी जाओ लाल जी सो जाओ सुनो और सब चीजिया में तो आज्ञा नहीं मानेंगे चलवा और जो गुरु जो हाथ लगाएंगे ना हम कहेंगे जा जा अच्छे सो अच्छा, अच्छा मारा जी। सच्ची आपसे कह रहे हैं आप झूठ है ये रहे जो है ना उसमें आज्ञा मानते है जरा बेटा सरजी स्नान करो गुरु जी आज तबियत खराब है जरा बेटा फूल आज गुरु जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है जरा सुनो जरा सब्जियां बनिया कर लो हाथ में चोट लगी हुई है जरा जरा रसोई में चले जाओ जा, जा, जा, जा। गुरुजी आज बुखार है अच्छा जा बेटा खा लो हाँ गुरुजी जी सब आज्ञा तो नहीं माना इसको तो जरूर तो राम जी हाँ दो, तो राम जी आज की जी तो मुले बारूसाई लेकिन तब जाई लगे चरण चापन अब बार बार यहां आज्ञा हो रही है बार बार मुनि आज्ञा दी तो रघुबर जाय सयन तब की अब राम जी ने सैन दिया लखन बड़ी कीमती है भक्तों उपासकों बड़ी कीमती चौपाई चा पतचरण लखन अति सप्रेम अति भय सचुपाई ये है चरण उदाह ये पार संभाल है मतलब का मतलब, मतलब लक्ष्मण कहते हैं ये मेरे हृदय की आराध्य देव है ये मेरे हृदय की आराध्य देव है असभा क्यों कि मेरे कड़े हाथ न पड़ जाए मेरे कड़े हाथ न पड़ जाए इसलिए मेरे राम जी को कोई कष्ट न हो जाए चापत चरण लखन उप्रेम अति सप्रेम अति भय अति सप्रेम सप्रेम क्या सप्रेम क्या कि आज मेरा सौभाग्य है जब श्री जो ध्याजी में रहता था तो श्री लक्ष्मण भरत जी भी आ थे शत्रु जी भी आ जाते थे और लोग भी आ जाते थे आज इस आनंद को मैं अकेला ले रहा सभय स प्रेम चार है उरलाये सभय स प्रेम परम सचुपाए सचुपाई का मतलब राम जी सच मने आनंद सचुपाई का मतलब क्या होता है राम जी व्यावहारिक सेवा नहीं है ये हार्दिक सेवा जब तक सेवा में आनंद नहीं आवे तब तक, तक सेवा कहा हम तो कभी कभी देखते हैं महाराज लोग सेवा करते हैं सुनो सेवा करते हैं ऐसे घोड़ पर हाथ लगाया दो बार आप समझिए कि नहीं समझे अब हम नहीं समझाएंगे अगर नहीं समझे तो हमारे श्रोता इतने बुद्धिमान होते हैं समझा करो है तो सम, हमारा तो कोई ऐसा किया तो जो बगे सब भाई सब आनंद आएगा तो नींद नहीं आएगी अब आनंद नहीं आएगा तो नींद आएगी सब कथा में भी जिसको आनंद नहीं आता उसको नींद आती हां सो रहे हमारे सामने एक आदम देख रहे हैं कल से मत रखा बैठा करो सामने सोने वाले सामने कभी मत बैठो सोने वाले को देख के हमारी इच्छा होती है हम भी सो जाए सुनने वाले में मेरे सामने तो वो बैठे जो आंखों में आग डाल के कथा सुने क्या समझे आंखों में आग डालो मन में मन मिलाओ कानों को वाणी में मिलाओ तब तो है मजा लागी सुन श्रवण मन लाई है कि नहीं तो आंख नहीं है तो उसके लिए तो प्रयास किया स्वर्णाम कथा सुहाई कही होत कही सुख कान मन जब तक तो वक्ता में मिल जाए तब तक तो कथा का आनंद क्या है, है श्याराम तो क्या कह रहा था सब भाइय परम परम सच कितने बढ़िया है आप पी पी पी पी रहे रहे कथा कथा को देखो जो जो रहा रहा रहा है है है है बताएगा बताएगा और और नहीं नहीं खाली सुन रहा है, वो नहीं बताएगा। सुनना सुनना पीना अलग होता है भला सुनना तो भूल जाता है अब पीना जम जाता है रग रग में समा जाता है क्यों अच्छे लोग क्या करते हैं पीते की सुनते हैं जी अच्छे लोग क्या करते पार्वती जी से पूछो नाथ तवान शि श्रवत कथा सुधा रघुवीर और पान करी नहीं अघातम भागवत में भी लिखा है तो क्या है, है? है? अरे लोग हमारे चेली मुखाम भो चेला वो है जो हृदय की बात बता दे और क्या पिबंतम त्वन मुखाम भोज्युतम त्वन्मुखाम भो हरि कथा मृतम पिबंतम उसके पहले क्या नई शाति दुस्सहाक्षुत दमपि माम तुन बाधते पिबंत्युतम हरि कथा पीओ कथा को पीओ, सचुपाए, सचुपाए, चापत लखन महाराज जी सवेरा हुआ सवेरा हुआ लक्ष्मण जी महाराज उठ गए मुर्गा की धुनी सुनकर के एक एक आलोचक ने लिखा कि गोस्वामी ने मुर्गा लिखा है गोस्वामी जी ने मुर्गा लिखा है तो इसका मतलब गोस्वामी जी मुसलमानी संस्कृति से प्रभावित हो गए तो मुर्गा लिखा अरे मूर्खों तुमको पता ही नहीं है कि हमारे यहां शास्त्रों में मुर्गा का नाम बहुत पार आया है भगवती रुक्मिणी भगवती रुक्मिणी श्राव देती है श्राव देती है, है? अरे हैं, अरे कुंकुटाह मृत ध्व मर जाओ अरे कुकुटों मर जाओ मर जाओ क्यों कि तुमने बोल दिया मेरे प्राण प्यारी, मेरे प्राण प्रेतम श्याम सुंदर उनके अंक का आस्वादन हम कर रही थी उनके आश्लेष का आस्वादन हम कर रही थी अब तुम्हारे बोलते ही उठ करके हो चले गए स्नान करने जाओगे है है ना ये है ये मुर्गा बहुत प्राचीन ऐसा मत समझना और ये प्रातः काल सूचक पक्षी इसको कहा गया प्रातः काल सूचक पक्षी इसको कहा गया अरेखा धोनी कान गुरुते पहले पे जगत प्रति जागे राम सुजान अब भगवान श्री गुरु से मांग करके फूल लेने के लिए श्री जगद जी के पुष्प वाटिका में आते हैं क्या मजा है पुष्पाटिका में कभी सुनना हम तो कह नहीं पाएंगे प्रणाम करेंगे समय जानी गुरु वहां बस जब पुष्प वाटिका में गए महाराज तो उस समय थी शरद ऋतु उस समय थी शरद ऋतु लेकिन उस शरद ऋतु में बसंत ऋतु आके प्रविष्ट हो हाँ, गई बसंत ऋतु आ गई जहा बसंत ऋतु रही लुभाई लोभाई जैसे जैसे भगवान के रास बिहार में भी बसंत आ गया भगवान के रास बिहार में भी बसंत आ गया भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन तुम मनस्क्रे योग मायाम उपास में मल्लिकाएं कुछ कुमिलाती रहती है महाराज बहुत पुष्प विकसित नहीं होती हैं या शरदो फुल्ल मल्लिका ये शरद क्या है ये शरद क्या है? राम जी जब कामदेव युद्ध करने के लिए आया तो बसंत ऋतु उसके पास गया के दोस्त हमारे लिए कोई काम बताओ क्या तुम्हारे लिए एक काम है के क्या कि योद्धा का सबसे बड़ा हित यह है कि उसके लिए अस्त्र की कमी न होने पर मेरे लिए बाण इकट्ठा करो तुम तो। और मैं पुष्प धनवा हूं मैं पुष्प धनवा धनवा हूं तो इस समय पुष्प खिल जाए चारों तरफ महामा महमा महकने लग जाए तुम यही काम करो तो भगवान पिता रात्रि ही अब हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं भागवत की ता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरा ददाची शरदा बसंता आ गया बसंती नहीं सरदा आ गया शरा ददाची शरदा बसंता असंतेन उत्फुला मल्लिकोपलक्षिता अशेष पुष्पा सुरदोत्फु मल्लिका भगवान्त्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरद रास लीला का और कुछ का की लीला का सामने सामने है राम जी वहां पर बसंत आई और यहां पर जहां बसंत ऋतु रही लो भाई वहां भी वहां भी चंद्रोदय हुआ महाराज ये कैसे घटाओगे वहां चंद्रोदय हुआ यहां चंद्रोदय नहीं है सबेर, ये सवेरा है गोस्वामी जी कहते हैं कि वो तो प्राकृत चंद्र है हम आप प्राकृत चंद्र का सुमृदय कर रहे हैं वहाँ एक चंद्र है दो चंद्र कर रहे हैं वहां देख देख रही और यहाँ लता भवन प्रगट अवसर दो भाई निक जन जुग बिबल विधु जलद पटल बिल गाय बसंत ऋतु रही लो भाई लागे बी के क्या वहां तो शंकर जी महाराज आए हैं वहां तो शंकर जी महाराज आए रसिला में रोज देखते हैं आप यहां शंकर जी नहीं है बिल्कुल नहीं पाओगे नहीं क्या हम तो ढूंढ लेंगे तुम छिपे रहो शंकर जी हम तो ढूंढ लेंगे कहाँ ढूंढोगे लागे बी टप मनु हर ना समझेगी नहीं अरे समझेगी नहीं लागे बिटप मनो कौन है ये हर ना लागे मनो हर रासलीला में गोपांगराओं को छोड़कर किसी का प्रवेश नहीं है और प्रवेश सब करना चाहते है मा से जल से तपलोक से सत्यलोक से बड़े बड़े अमलात्मा बड़े बड़े बीतराग बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े संत सब सबके सब राशलीला का दर्शन करने आए लेकिन सबके सब गोपीवेश सब और यहां पर प्रिया प्रियतम का विहार देखने के लिए प्रिया प्रियतम का सम्मेलन देखने के लिए मालोक से जल से तब से सब से भक्तों का उमड़ पड़ा और सारे के सारे सारे सारे के सारे आ तो के आ आ गए। गए, जब तो चलोगे चकोरा चातको कि लकी ये पांच पक्षी है चौथा है कोकिल कीर चकोरा चार, है कि चार क्या है चतुर्विधा भजंते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चरतर्षभ ये आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी और प्रिंत इन पांच भक्तों में दुनिया के सारे भक्तों का अंतर्भाव है ये चार इन पांच पक्षियों के के के रूप में दुनिया के सारे भक्त प्रिया प्रेतम का मिलन देखने लिए गए और महाराज इसमें बढ़िया प्रिया प्रेतम का मिलन हुआ है एक सखी गई देखाई तो उसके बाद दूसरी सखी ने कहा चलो सी श्री सीताजी चली और जब चली तो भये बिलोचन चारू अचल मन नकुच निमित जो दृघं चल प्रिया प्रियतम के नेत्र मिल गए महाराज और अचंचल दोनों अचंचल हो गए एक बात और बताऊंगा ये नेत्र जब प्रियतम को देखना चाहते हैं जब नेत्र प्रियतम को देखना चाहते हैं तो कभी कभी व्यवधान होता है ना व्यवधान किसका होता है राम जी पलकों का व्यवधान होता है ना और जब पलकों का व्यवधान होता है तो भक्त है के कहा से आ गई निगोरी और कभी कभी तो भक्त महाराज ब्रह्मा को गालियां बगता है अरे ब्रह्मा तू मूर्ख है बड़ो मंद नंद, नंदलाल जी महाराज नंददास जी महाराज कह रहे हैं छाप की कभी बड़ो मंद अरबिंद सुत जिहन प्रेम पहचान मुख देखत के पक्षम कृत जड़ाहा आंखों में आंखों में जिसने पक्षम बनाया ये ब्रह्मा जो है जड़ है मूर्ख ऐसा गोल लेकिन राम जी के यहां तो झंझट समाप्त है झंझट क्या समाप्त है ये पलके गिनती है निमी निमी के गिराने से निमी निमी का इसमें बास है और जब प्रिया प्रियतम श्री सी सीताराम जी एक दूसरे को निहारने लगे निमेशोंमेश निमेस वर्जित अपलग नेत्रों से जब दूसरे को देखने लगे तो निमी महाराज जनक जी के पुरखा है तो जनक जी के पुरखा निमी महाराज ने कहा कि मेरे कुल की बेटी मेरे कुल के मेरे अपने पति को देख रही है और इस समय हमारा रहना बेशर्मी है इसलिए निमी महाराज भाग गए हो एकदम भाग गए भाई बिलोचन चारू अचल मन हूं सकुचल और राम जी अब दोनों महाराज परस्पर दो चकोर दो चंदा ये संभवता भाई जी का पद है भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पुदार का पद है यहां तक तो मेरा ख्याल है कि परस्पर दो चकोर दो चंदा नहीं हो तो हमको याद नहीं परस्पर दो चकोर दो चंदा दोनों चकोर दोनों चंद है श्री राम जी श्री राम जी किशोरी चकोरी है अधिक स्नेह देह भई भोरी शरद ससी जनु चितव चकोरी और राम जी अस कही फिर चित ये ओरा मुख सशि भये क्या हैं दोनों चौपा मैंने ठीक कही है ना अधिक सने शरद सशी जनू राम जी शरद ऋतु के चंद्रमा है राम जी का मुखड़ा शरद ऋतु का चंद्रमा है सीता जी के नेत्र चकोर और राम किशोरी जी का मुखड़ा केवल चंद्रमा है वहां कोई शरद नहीं कहा और राम जी के नेत्र चकोर तो कुछ दुराग्रही व्यक्ति कहते हैं कि राम जी का मुख ज्यादा सुंदर है किशोरी जी की अपेक्षा क्योंकि राम जी का मुख शरद ऋतु का चंद्रमा है और किशोरी जी का मुख केवल चंद्रमा तो वैशिष्ट तो शरद चंद्रमे है लिए किशोरी जी का मुख कुछ कम है क्या गोस्वामी जी का चित्रण है गोस्वामी जी ने वो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है जो भारतीय संस्कृत का रत्न है कौन देख रहा है किसको देख रहा है भारतीय संस्कृत की आराध्या भगवती भास्ती परम मर्यादा में रहने वाली श्री जनक किशोरी देख रही है को तू खेरा नहीं देख रहा है लोगों, श्री जानकी जी के स्वरूप का चित्रण है क्या चित्रण है किशोरी जी देखती तू जरूर है लेकिन घटा आ जाता घटा कहे आती की घटा जाती है लज्जा की घटा जाती है लज्जा की घटा सखियों से भी इलाज करती है, सखियों से भी इलाज करती है। श्री सीता जी के चरित्र का चित्रण करता हुआ एक व्यक्ति ने कहा फारसी का शेर है मैं उसको कहूंगा नहीं लेकिन एक लाइन जरूर कहूंगा तमसरा पैरहन उरिया नदी किशोरी जी के वस्त्र भी ऐसे हैं कि उनसे भी किशोरी जी लज्जा करती है किशोरी जी वस्त्रों से भी लज्जा तनसरा पैरहन उरियां नदी का राम जी किशोरी सखियों से भी लज्जा कर रही हैं। है लाग सखिन तन रघुबीर रहे उरान सखियों को भी कहना कब पड़ता है कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हुजा किशोर हु। किशोरी जी के किशोरी जी के मुखचंद्र पर लज्जा की घटा आ गई किशोरी जी के मुखचंद्र पर भय की घटा आ गई भय की घटा गई फिरी विलंब मातु भय मानी किशोरी जी के मुखड़े पर हृदय के भाव को हृदय के भाव के संगोपन की घटा गई अरे पार्वती जी से भी कहती है कि मोर मनोरथ जान उन्हीं के बसापुर सब ही के प्रगटन कारण थे इसके विपरीत श्री राम जी के मुखबड़े पर कोई घटा नहीं लक्ष्मण जी से भी कहते हैं लक्ष्मण कह त के तन या सोई जासु बिलोक की अलौकिक की शोभा सहज पुनीत मूर मन छोभा विलम्ब कभी कोई विलम्ब की भी कोई बात नहीं है और जब गुरुजी के पास गए गुरुजी ने पूछा रघुनंदन बड़ा विलम्ब हो गया राम कहा सब कौशिक पाहीं सरल स्वभाव छुअत छल नाही ये घटाएं श्री राम जी के मुखड़े पर नहीं है इसलिए सरज शशि जनुचित चकोरी और ये सारी घटाएं किशोरी मुखड़े पर है इसलिए क्या है मुख शशि भय नयन चकोरा ये, स... ये किशोरी जी का आभूषण है महाराज ये किशोरी जी के मुख का सौंदर्य है अनुपम सौंदर्य है अनोखा सौंदर्य है जैसा सौंदर्य किसी का हो नहीं सकता ये बाटिका है अब इसके बाद जी महाराज के पास गए पूजा किया ने किया ने आशीर्वाद किशोरी जी को भी आशीर्वाद बा, मिला है कि हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी राम जी को भी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सु भय सुखारी राम जी को भी। अब उसके बाद सी महाराज संध्या करने के लिए चले वहां से गुरुदेव के पास से संध्या करने के लिए चले सिया भोजन जन करके हो करी भोजन कर विज्ञानी लगे कहन कछ कथा पुरानी कथा कहा उसके बाद जब वहां से चले सिया विगत दिवस गुरु आयसु पाई संध्या कर चले दो भाई संध्या करने के लिए चले अब यहां पर बहुत भावुक भक्त लोग जो हैं तो ऐसा कहते हैं कि संध्या करने के लिए चले लेकिन संध्या नहीं किया जानकी जी के मुखचंद्र के चक्कर में नहीं ऐसा हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं मैं उनके भाव को काटता नहीं सब का भाव अपने अपने हृदय से निकला हुआ है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर दें ये हृदय स्वीकार करता नहीं रघुनंदन ने संध्या नहीं की सम, समझ में बात आती है फिर का संध्या कर चले संध्या करने चले ना और उसके बाद प्राचीन क्या है? प्राची दशी उहावा सुहावा सुहावा मतलब अच्छी तरह उदय हो गया तो चंद्रमा जब अच्छी तरह उदय हो गया तो संध्या का काल अतिक्रमण हो गया कि नहीं हो गया संध्या का काल अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ संध्या का काल क्या है साय संध्या का उत्तमा सूर्य सहिता मध्य मालुप्त भाष करा क्रिधा स्मृता तो ठाकुर कभी तुम संध्या से रहित हो जाएंगे मर्यादा से रहित हो जाएंगे ना जब ठाकुर ये संध्या कर चले तो ठाकुर ने संध्या किया और, और करने के बाद वहां सावित्री का जब करने लगे सावित्री का जब करते करते चंद्रोदय हो गया और कहे देखो लक्ष्मण ये तो बिल्कुल सीता जी के मुख्य अनुहार है सीताजी का जन्म श्री जनक के पवित्र कुल में हुआ है हु? और लक्ष्मी निधि ऐसी उनके भाई उर्मिला ऐसी उनकी बहन समझे ना और ये बिचारा बंधु सकलंक मुख समता जन्म सिंधु बंधुन सकता और इसके बाद सवेरा हुआ भगवान ने कहा अरुण या वो कवता लक्ष्मण देखो सूर्योदय हो गया हो सूर्योदय हो गया लक्ष्मण जी ने कहा कि रात में भगवान ने चंद्रमा को देखा तो सी सीता जी के मुख का वर्णन करने लग गए अब कहीं सूर्य को देख करके कहीं यह न कह दे कि ये तो बिल्कुल सूर्य कैसा है सूर्य कैसा है जानो सीता जी का कुंडल है सूर्य को कहा गया है साहित्य में कहा गया है कुंडलम आखंडल दिशा पूर्व दिशा का पूर्व दिशा रूपी नायिका का ये बात ये जो सूर्य है क्या है कुंडल है कहीं ऐसा ना कह दे फिर ठाकुर कुछ बोले इसके पहले लक्ष्मण जी शुरू हो गए बीच में बात काटनी नहीं जब उन्होंने कहा उयहु अरुण अवलोकहु ता पंकज कोक लोक सुखद हाँ बोले लखन बस तुरंत बोले लखन जोरी जुग पानी आज बहुत बड़ा काम है आज धनुष तोड़ना है और ठाकुर का मन मंत्री श्रृंगार में नहीं डूबा रह जाए इसलिए क्या प्रभु अरुणोदय सकुचे कुमुद ज्योति अति सुनी निरपति ही अब महाराज ऐसा प्रभाव उत्पादक वर्णन किया पूछो मत आ गए सतानंद जी के पास महर्षि विश्वामित्र के पास सतानंद जी जनक जी का संदेशा लेकर के आए की महाराज चलिए आपको बुलाया है विश्वामित्र जी ने एक शब्द कह दिया रघुनंदन लक्ष्मण कहा कि चलो बेटा जनक बुलाए हैं देखा ईश्वर किसको बड़ाई देता है ईस का ही अरे सुन रहे को ध्यान से सुनना ई सका धो दे बड़ाई देखे ईश्वर किसको बड़ाई देता है लक्ष्मण जी ने कहा क्या कह रहे हैं गुरुदेव ये हमको अच्छी नहीं लगी यह निश्चय शब्द क्यों जबकि आप कल कह चुके हैं कि सुफल मनोरथ तो ही तुम्हारे आज कहते ईस काही इका भाई क्या है इकाई भाई नहीं चाहते हम हम तो जा ही चाहते हैं तुरंत कहते हैं लखन कहा लक्ष्मण जी कभी नहीं चूकते हाँ लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा कृपाता जा पर भाजन हमारे राम जी होंगे हमारे आराध्य होंगे और कौन दुनिया में हो सकता है आज महर्षि विश्वामित्र ने खोल दिया रहस्य आए थे धनुष यज्ञ में लाने के लिए हमने कहा था ना अभी अब सुनो वास्तविक नाम क्या है इसका वास्तविक नाम धनुष यज्ञ नहीं है या फिर कसी असोई अर देखी का ही जा बढ़ाई अब चलो सीताश्रम्बर देखा मैंने राम जी आए सुनकर के बड़ी भीड़ हो गई महाराज और लोगों ने अनेक अनेक भाव से अपने अपने भाव से भगवान को देखा हाँ हो भगवान को देखा सब ने अपने अपने भाव से भगवान का बड़ा सुंदर श्रंगार है लोगों का दर्शन है यही विधि रहा जाऊ देखे कौशल राजत राज समा अभी बैठे नहीं है अभी सरकार घूम रहे हैं। अभी निरीक्षण कर रहे है? राजत राज समा निरीक्षण क्यों कर रहे हैं ये निरीक्षण क्यों कर रहे बैठ जाती निरीक्षण करने के लिए ही बुलाया गया ध्यान दीजिएगा प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा महर्षि विश्वामित्र को राजर्षि जनक ने आमंत्रण ही इसलिए दिया है कि हमारी रचना को अगर यह कह दे कि अच्छी है तो हमारी रचना अच्छी हो जाएगी क्योंकि इस समय विश्व में त्रैलोक्य में रचना विशेषज्ञ महर्षि राम जी लक्ष्मण जी के बच्चनों को सुनकर रघुनंदन बोल नहीं पाए नहीं रघुपति लखन निवारे बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं अगर किसी के बाप को कोई फटकारे तो कोई बेटी ऐसी है उस फटकारने वाले को अच्छा कहे सी जनक फटकारे जा रहे और सी यही यह हर्ष किशोरी जी प्रसन्न हो गई किशोरी जी प्रसन्न क्यों हो गई बता रहा हूं आपको प्रसन्न राघव में बड़ा सुंदर बनाया प्रसन्न राघव नाटक रामचरितमानस कथा सुधा सागर जो अभी विमोचन उसमें लिखा है उसमें मैंने लिया है पुष्पाट क्या प्रसन्न श्री लक्ष्मण जी महाराज जब पुष्पाटिका में गए और भगवती जनकनंदिनी ने जमीन का दर्शन उनको देखा तो सखी से कहती है किशोरी सखी ये गोरा कितना सुंदर है ये गोरा कितना कितना अभी आज अभी प्रमाण ले हमको बाकी याद नहीं है अब ये गोरा कितना सुंदर है इसको देख करके तो मेरे मन में अपूर्व वात्सल्य जागृत हो रहा है और ये मेरे उर्मिला का अनुहार है ये मेरे लक्ष्मण को उर्मिला के लिए श्री जनक नंदिनी ने पुष्प वाटिका में ही वर्ण कर दिया और श्री लक्ष्मण ने कहा कि सी किशोरी दर्शन करके कि किशोरी बाद पद्मों का दर्शन करके मेरे मन में अत्यंत आदर की भावना समुदूत हो रही है जो भावना मेरी मां सुमित्रा के चरणों में होती है वही भावना आज किशोरी दर्शन करके हो रही है पढ़िएगा यही मिलेगा मैं ग्रंथ का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये बताऊ में अपनी बात का प्रमाण दे रहा हूं राम जी लक्ष्मण जी का हृदय है तो सी यही हर्ष अब इस भावना वाली सी सीता के मन में प्रसन्नता होनी चाहिए सी यही हर्ष। जनक जनक सच्चाई क्यों गये जनक सच्चाई क्यों गई गलती तो मेरी गलती तो मेरी मुझको तो कल महर्षि विश्वामित्री ने बताया था कि बल धाम इन्होंने राक्षसों को मारा तारुका को मारा मारी सु को मारा यज्ञ की रक्षा की इनके बल का वर्णन तो मैं कल सुन चुका हूं और मैं मैंने कहा भी था कि ब्रह्म है लेकिन हा हंत आज मेरे दोनों भाव तिरोहित हो गए आज जब मैं बोलने लगा तुम तो न न, न मुझको वीर दिखाई पड़े और न ब्रह्म दिखाई पड़े तो फिर आप ऐसी गलती क्यों कर गए कर मैं क्या करूं जब मैंने इनको देखा तो मैंने न इनको वीर देखा न इनको मैंने ब्रह्म देखा तुमने देखा क्या कि मैंने देखा कि एक सांवला सा सलोना सा नन्हा सा बच्चा जो सही तबी कहीं रानी शिशु सम प्रीति न जाई बखानी तो मैंने कहा, कहा? हीन मही मानी मैंने तो कहा बीन मही मही जानी। लेकिन फिर याद आ गया तो हर्ष लक्ष्मण तुमने ठीक कहा मुझे ऐसा ही दंड देना चाहिए था सी हर्ष जनक सकुचानी मर्ष विश्वामित्र गदगद हो गई क्या राम बंजहु भव चापा मीट हूता जनक परितापा हे रघुनंदन उठो शंकर जी के धनुष को तोड़ो के अब तक क्यों नहीं कहा महर्षि विश्वामित्र तो ध्यान देना महर्षि ने अब तक क्यों नहीं कहा महर्ष ने कहा रघुनंदन अभी तक तुम्हारे उठने का समय नहीं आया अभी तक तुम उठते और रजवा जा रहे थे उन्हीं पीछे पीछे तुम भी लगते सब उठाने के लाइन में लगे थे नहीं अरे राजा सब उठाने के लाइन में लगे कि नहीं लगे और उसी प्रकार तुम भी लाइन में लगते तुम तो मुझे स्वीकार नहीं था कि मेरा लाल मेरा लाल लाइन में लगे ये मुझे स्वीकार नहीं था ये मुझे अस्वीकार था इसलिए मैंने अभी तक नहीं कहा दूसरा तुम्हारे उठने के लिए कारण अब तक तैयार नहीं हुआ धनुष लोगों ने क्यों तोड़ना चाह जानकी जी की पारी जानकी जी के लिए विजय के लिए और कीर्ति के लिए तीन फायदे रघुनंदन मेरे लाल तुम सीता के लिए मत उठो, वो तो तुम्हारी है तुम्हारी थी तुम्हारी है तुम्हारी रहेगी उसको तुमसे अलग कौन कर सकता है तुम्हें किशोरी के लिए नहीं उठना है विजय के लिए भी नहीं उठना है तुम्हें कीर्ति के लिए भी नहीं उठना है तुम्हें क्यों उठना है कि तुम्हारे उठने के कारण की प्रतीक्षा कर रहा था अभी तैयार हुआ है कारण जब धनुष कोई उठा न सका तो राजर्षि जनक ने कहा कि मैं प्रण नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरी कन्या कुआरी ही क्यों न रह जाए कुंवरी कुआरी रहे का करूं, करू रघुनंदन अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला जनक अपने प्रतिज्ञा को विषम परिस्थितियों विषम परिस्थितियों में भी न तोड़ने वाला जनक आज तुम्हारे सामने दुखी बैठा है हे लाल जी आप उठो धनुष तोड़ो किस लिए तोड़ो जानकी के लिए नहीं मिल जाएंगी विजय के लिए नहीं कीर्ति के लिए नहीं कारण सुनो उठहू राम भंजो भव चा कारण में टहुता जनक परितापा तुम तो जनक के परिताप को दूर करने के लिए उठो हे रघुनंदन सिद्ध कर दो कि जो व्यक्ति अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहता है उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा तुम करते हो दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दो एक उदाहरण कायम कर दो एक मर्यादा ख्यापित कर दो उठो भाई। हम क्या कर रहे हैं चौपाइया ऐसी हैं ये खाली चौपाइये कहने को मन करता है ऐसी शोभा है हमारी सरकार की अरे जनकपुर के लोग अगर इस शोभा पर लट्टू हो गए तो क्या खास बात है दुनिया के लोग लट्टू हो जाते हैं महाराज कौन नहीं आप नहीं हो रहे हैं? हम कह रहे हैं ठड़ भय ठाठ के साथ उठी सहज सुहाये जुआ राजान है ठा भये उठी ये चित्र अगर किसी के मन में बस जाए तो आनंद आ जाए ठाढ़ भये उठी सहज सुहाये जुआ मृगराजाये और उसके बाद परिकर बांधी ऐसा नहीं है कि फिर सहजही चले ध्यान दीजिए सहजही चले सकल जग स्वामी कैसे जा रहे है झूमते एक चरण इधर एक चरण इधर सहजही चले सकल जग स्वामी मनहुमत मन कुंजर बर गामी है? अब इनको देख करके बड़े बड़े लोगों के मन में संदेह हो गया श्री सीता जी की माता के मन में संदेह हो गया कैसे तोड़ेंगे बाल मराल की मंदर ले ही ये बाल ध्यान देनाथ बाल मराल श्लेष श्लेष कार्य कर रहा हूं बाल मराल ये बाल मराल कहीं मंदर लेगा मराल माने मराल मने क्या होता है हंस होता है बाल मराल ठीक है ठीक है हंस माने सूर्य भी तो है होता है ना नहीं होता बाल मराल ठीक है सूर्यवंशी महान वीर है लेकिन ये तो बाल मराल ये तो सूर्य कुल का बच्चा है ये बड़ा मंदरा चल क्या लेगा बाल बाल ये विद्वानों की समझने के लिए कह दिया आप समझे सब बात समझे थोड़ी जाती है बाल मराल की मंदर ले ही। राम जी लेकिन सखी ने उनके संदेह की निवृत्ति कर दी कि तेजवंत लघु गनी अरे और आगे बढ़िए महाराज किशोरी जी के मन में संदेह हो रहा है अरे बिदि के ही भांति धरो उर्ष सुमन कन हीरा कमठ पृष्ठ कठोर मृदम धनु मधुर मूर्ति रसऊ रघुनंदना ये कैसे तोड़ेंगे बड़े सुकुमार हैं बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की गणनायक वरदायक देवा गणेश जी पांचों देवों की प्रार्थना की क्या किसी एक के ऊपर विश्वास नहीं है क्या विश्वास तो सबके ऊपर है लेकिन लेकिन यह विश्वास है कि जिससे हमने प्रार्थना की उसने धनुष को हल्का किया अगर धनुष एक मन का था तो गणेश जी से मैंने प्रार्थना की गणेश जी ने उसको 20 शेर बना दिया फिर पार्वती जी ने उसको 10 शेर बना दिया शंकर जी ने उसको पांच शेर बना दिया सूर्य भगवान ने ढाई शेर बना दिया तो फिर क्यों प्रार्थना कर रही हो कर ये ढाई शेर भी ये उठा पाएंगे कि नहीं अब मामा जी खुश हो जाए ये ढाई शेर भी उठा पाएंगे कि नहीं अरे माता जी आपको क्यों संदेह हो रहा है कि हमने जो इनका रूप देखा है वो विलक्षण देखा है क्या देखा है आपने कि हमने ये देखा है कि एक दोना के उठाने में पसीने पसीने हो गए दो, एक दोना के उठाने में पसीने पसीने हो गए सुमन समेत बाम कर दो न है ना अखभाल तिलक श्रम बिंदु जो एक दोना के उठाने में पसीने पसीने हो जाए वो कितना बड़ा मोझा उठाएगा हम क्या बताऊ इसलिए विश्वास ही नहीं हो रहा है महाराज फिर कहते हे शंकर के धनुष अब तो हमें तुम्हारा सहारा है तो शंकर के धनुष ने पूछा कितने हल्के हो जाएं? तो कहीं यही तो प्रश्न है कितने हल्के बनो तुम पाव भर भी अगर होगी तो दोना तो पावर से भी कम था ए? तो फिर क्या करूं कितना हल्का हूं कि एक बात बताऊं कह हाँ। अब मैं कह नहीं सकूंगी तुम इनको देख लो ये जितना उठा सके उतने हल्के बन जाओ ऐसा है ऐसे चौपाई की? जी हो रू है रघुपति निहारू निज निज जड़ता जड़ता लोगन लोगन पर डारू। लोगन पर डारू डारी घुपति निपति निहार इनको देख लो ये जितना उठा सके उतने हल्के हो जाओ भगवान श्री राम ने देखा कि सारे लोग बड़ी व्याकुल हैं और जानकी जी बहुत व्याकुल हैं श्री राम जी अब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी महाराज ने पृथ्वी को सावधान कर दिया अरे सावधान हो जाओ सब लोग कहीं अर्थ न हो जाए श्री राम जी शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं कोला धरऊ धीर धर ने डोला राम चहे शंकर धनु तो सजग अब महाराज राम जी गए और जाने के बाद धनुष मंच पर पहुंचे सीता जी की व्याकुलता को देखा लोगों को देखा एक तक चित्र लिखे से लोग खड़े अपने और पराये सब साधु और दुष्ट सब चित्र लिखे से देख अब राम जी क्या कर रहे देखो गुरु का महत्व गुरु ही प्रणाम प्रणाम करके चले हैं वहां से लोग कहते हैं अरे तुमने गुरुजी को प्रणाम किया क्यों जा आया था तो किया था अरे बदमाश आया था तो किया था अभी चले और यहां गुरु ही प्रणाम मैं नहीं मन की अति लाघव उठाए धन लीना फुर्ती से राघव का, का लागव देखो उठाये धनुलीना। अब विशेष बढ़ाऊंगा नहीं अब कहीं डालू क्या अति लाघव उठाए धन लीना अलेत चढ़ावत खंचत गाढ़े लखा देख सब ठाढ़े अत्य ही छ मध्य धनु तोरा श्री मालूम पड़ता है बैरागी साधु यहां बैठे बैरागी साधुओं की पहचान हो जाए श्री सीताराम